की आवृत्ति अपेक्षित है करके इस पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है तो हम लोग इस आक्षेप समाधानात्मक भाष्य के आक्षेप रूप अंश का विचार कर चुके हैं समाधानात्मक भाष्य का विचार हो रहा है ये बताया जा रहा है समाधानात्मक भाष्य में अत्र उच्चेत उच्चते इत्यादि से कि जो कृतोपास है उसके प्रति श्रवणादि आवृत्ति अनुपयोगी होने पर भी अकृतोपास्ति के प्रति ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अज्ञान जनित संशय विपरीय रूप प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए आवश्यक है श्रवणादि की आवृत्ति बताया जा रहा है इसे भष्कर भगवान ने यस्तु न नक्नोती इत्यादि से कहा और ये कहा गया कि तत्त्वमशी यह वाक्य बता रहा है तुम पदार पदार तुम पदार्थ पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता है जीव तत्पदार्थ है ब्रह्म तुम पदार्थ में तद पदार्थ भाव बता रहा है का अर्थ है जीव में ब्रह्म भाव बता रहा है जीव ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं है जीवो ब्रह्म न अपर इस बात को बता रहा है अब ये तत्वमसी वाक्य के द्वारा बताया जाने वाला जो ब्रह्मात्म एकत्रुप अर्थ है इसका बोध उस अधिकारी विशेष को तत्वशी वाक्य का एक बार श्रवणमात्र से हो सकता है जिसके बुद्धि में तत्वशी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और तव पदार्थ का लक्षार्थ सुनिश्चित है यानी पदार्थ शोधन जिसका ठीक ठीक हो चुका है पूर्व जन्म के अभ्यास वशात उसका तत्पदार्थ विषयक और त्वम पदार्थ विषयक निश्चय जैसा उपनिषदों के अवांतर वाक्य तत्पदार्थ का स्वरूप बताते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उन वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित जो तत्पद का लक्षार्थ है तदात्मक ही निश्चय रहेगा तत्पदार्थ के विषय में और त्व पदार्थ का भी जो ब्रह्मानंदवल्ली में पांचों कोषों से अभ्यंतर चैतन्य के रूप में प्रत्येगात्मा के रूप में शोधी तो तोमर्थ बताया गया तोमपद का लक्षार्थ वही तोमपद का अर्थ है ऐसा सुनिश्चित है तोम पदार्थ जिसे पूर्व जन्म के अभ्यास वशात उसे इन दोनों पदों का लक्षार्थ एक है इत्याकारक। वाक्यार्थ बोधो सकृत श्रोत तत्वसी वाक्य से ही हो जाता है इसे बताया गया और जिनका चित्त तत्पदार्थ के विषय में और त्व पदार्थ के विषय में संशय विपर्यग्रस्त हैं जिनके चित्त में से तत्पदार्थ विषय संसे विपर्य तुम पदार्थ विषय संसे विपर्य निवृत्त नहीं हुआ है का अर्थ है तत्वमसी वाक्यागत तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन नहीं हुआ है दो नहीं कर पाए अभी तक उन्हें फिर तत्व पदार्थ शोधन के लिए वेदांत जैसा तत्पदार्थ और त्व पदार्थ बता रहा है वैसा ही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा श्रवणादि का अभ्यास आवृत्ति इसे भाषकर भगवान ने कहा इससे कि जिनके ये शाम ये तो पदार्थो अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्ध तेजाम तत्वसी एक वाक्य स्वाथे परमा नोत्पादय इस वाक्य से कहा कि पदार्थ शोधन ठीक ठीक जिनका नहीं हुआ है पदार्थ ज्ञानपूर्वक ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है इसलिए पदार्थ ज्ञान ठीक ठीक न होने से सम्यक वाक्यार्थबोध अहम ब्रह्मास्म इत्या परमा का, का उदय उनके चित्त में नहीं होगा उन्हें वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु हो तो सम्यक पदार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण की आवृत्ति आवश्यक होगी इसे कहा गया पदार्थ प्रति येव्य पदार्थ विवेक प्रयोजन शास्त्र युक्ति अभ्यास शास्त्र युक्ति अभ्यास है श्रवण मनन का अभ्यास उनके लिए युक्त है उचित है आवश्यक है और यद्यपि इत्यादि से आज चर्चा करनी है यद्यपि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका में आरोपित ये। यद उक्तम प्रमेयस्य इति इति यद्यपि ये यद्यपि इसकी अवतरण टीका है उन्तीस नंबर पृष्ठ पर पूर्व पक्षी ने तीन प्रकार से आवृत्ति का अनुपयोग बताया था एक तो तत्वमसी वाक्य रूप प्रमाण स्वार्थ विषयक प्रमा के उत्पादन में समर्थ है कि नहीं ये दो विकल्प करके यदि समर्थ है ये मानेंगे तो सकृत श्रुत तत्वमसी इस वाक्य रूप प्रमाण से ही तदर्थ विषयक प्रमा उत्पन्न होगी तो श्रवणादि की आवृत्ति का वही अर्थ एक बताया था पूर्व पक्ष ने और यदि असमर्थ है स्वार्थ विषयक प्रमा के उत्पादन में तत्वमसी तो वाक्य रूप प्रमाण असमर्थ है ऐसा मानते हैं यदि साक्षात्कार नहीं कराता तब तो जैसे प्रथम स्रोत तत्वमसी तो वाक्य से साक्षात्कार नहीं होगा तो सैकड़ों बार श्रवण करने पर भी नहीं होगा क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही नहीं है स्वार्थ विषय को साक्षात्कार उत्पादन का इस प्रकार प्रमाण को आधार बना करके आवृत्ति वैर्थ्य सिद्ध किया था आक्षेप करते समय उसका एक प्रकार से विचार समाधान भाष्य में पूरा हुआ यह बता करके कि तत्वसी वाक्य रूप प्रमाण स्वार्थ विषयक साक्षात्कार उत्पादन करने में समर्थ हैं, लेकिन उसका जो सहयोगी है पदार्थ ज्ञान जिसे ठीक ठीक है पदार्थ विषयक संशयपर्य दोष से रहित चित्त हैं जिनका तो वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है वह तत्वमसी वाक्य का सहयोगी तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान यदि ठीक है प्रमाता को तो तत्वमसी वाक्य ऐसे प्रमाता को स्वार्थ विषयक साक्षात्कार का उत्पादक बनेगा ये बताया और जिसके जिसे तत्वमशी वाक्य रूप प्रमाण के सहयोगी पदार्थ ज्ञान का अभाव है सहयोगी नहीं है तो तत्वमशी वाक्य में तो साक्षात्कार उत्पादन का सामर्थ्य है लेकिन सहकारी नहीं है साक्षात्कार उत्पादन में सहकारी साधन माना गया पदार्थ ज्ञान को और वो पदार्थ ज्ञान जिसको ठीक से नहीं है अभी तो पदार्थ के विषय में संसेवी पर यही है पदार्थ शोधन नहीं है तो सहयोगी का अभाव होने से सहकारी कारण का अभाव होने से तत्वमसी वाक्य प्रमा उत्पादन में समर्थ होने पर भी प्रमा का उत्पादक नहीं बनेगा जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है मिट्टी कारण है लेकिन मिट्टी हो कुलाल हो दंड हो सब हो लेकिन चक्र न हो तो घड़ा नहीं बनेगा यह सब सहयोगी कारण हो और मिट्टी भी हो तो मिट्टी को घड़े का कारण माना जाता है ऐसा होता ना वैसे ही उन अधिकारियों में सहयोगी का अभाव होने से तत्वमसी वाक्य रूप प्रमाण साक्षात्कार का उत्पादक नहीं बनता ये कहा गया अब एक आक्षेप जो किया गया था यही आवृत्ति का वही बताने के लिए कि लोक में देखा जाता है जो अनेक अंश वाली वस्तु है सांस वस्तु है उसका तो अभ्यास है कभी प्रथम अभ्यास से आवृत्ति से किसी अंश का ज्ञान हुआ द्वितीय अभ्यास से आवृत्ति से दूसरे अंश का ज्ञान हुआ वहां पर तो अनेक अंशवती वस्तु के प्रमा के लिए लोक में अभ्यास सार्थक है ओप्रमेय यदि सांस हो सवय हो तो लेकिन यहां पर तो प्रमेय है निरंस ब्रह्म जिसका कोई अंश नहीं है और वो जो निरंस ब्रह्म है उसका तो साक्षात्कार के लिए अभ्यास निरर्थक प्रतीत होता है प्रमेय में निरंशत्व होने से ये एक जो कहा था पूर्व पक्षी ने पहले आक्षेप करते समय उसका अनुवाद करके अब निराकरण कर रहे हैं यद्यपि इत्यादि से समाधान भाष्य में भाषकर भगवान इसलिए कहा जा रहा है कि यद उत्तम अनंसवाद प्रमेय आवृत्ति अनर्थक्यम इति तो प्रमेय यहाँ पर है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म वह अनंस है का मतलब निरवय है निष्कल है उसे श्रुति निष्कलम निश्क, निष्क्रियम शांतम अद्वैतम ऐसा कहती है तो वो अनंस होने से यानि निष्कल होने से उसके साक्षात्कार के लिए अभ्यास निरर्थक है अनावश्यक है कला शब्द का, का अर्थ है अवयव, अंश वही कला अंश अवयव ये पर्यावाचक शब्द हैं। इसलिए निष्कल का अर्थ है निरंश निरावयव ये पर्यावाचक हुआ तो वो पर्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया अनंसत्व को समझाने के लिए निष्कल निरवय ऐसे शब्द बताए यानी उनका अर्थ बताया अनंसत्व का निष्कलत्व निरवयत्व ये अनंसत्व का अर्थ है और ब्रह्म अनंस है का अर्थ है निष्क्रिय है निष्कल है निरंश है निरवयव है ये पर्यावचक है और ऐसे निरंश वस्तु के ज्ञान के लिए अनावश्यक है अभ्यास ये जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ये लिखा टीकाकार ने कि यदुक्तम उत्तम पूर्व पक्षी ने जो कहा क्या कि प्रमेयस्य प्रमेय प्रमेय है ब्रह्म वो है निष्कल इसलिए आवृति अनर्थक्यम सर्वनादि की आवृति व्यर्थ है ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उसके विषय में सिद्धांति कहते हैं हमारा ये कथन है तत्राह ये, ये कहा जाता है हमारे द्वारा इस विषय में यद्यपि आरोपित अंश निराशा नमे देहो ने हो हाँ, भाष्य में देखिए कि यद्यपि न प्रतिपत्तव्य आत्मा यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश ये किया जो हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने उसे स्वीकार कर रहा है कि यद्यपि वेदांत शास्त्र आत्मा को निरंश ही मानता है निरंस यानी निष्कल निरवय यही वेदांत बता रहा है यदि आत्मा निरंस है तो भी उसमें अविद्या अवस्था में आरोपित उपाधि को लेकर के अनेक अंशत्व आत्मा का कल्पित है इसलिए श्रुति कहती है पादो से विश्वाभूतानी त्रिपाद से अमृतन दिपी वहां पाद शब्द का अर्थ है अंश यह जगत उस आत्मा का एक पाद है यानी एक अंश है और त्रिपाद यानी तीन अंश जो है चतुरांश ब्रह्म है चतुष्पाद उसमें से एक पाद यही पूरा संसार और त्रिपाद है निर्विशेष ब्रह्म तो और ममे मांसो जीवलो के जीवभूत सनातन ऐसे वह कल्पित तो अनेक अंश आत्मा के हैं स्वत यद्यपि निरंश है लेकिन अविद्या से आत्मा में अनेक अंश कल्पित है इसलिए वेद में आया इंद्रो माया भी पूर्ूपमीय इंद्र यानी आत्मा माया से पूरूप का अर्थ है अनेक रूप बन जाता अनेक अंश वाला हो जाता तो इसलिए कहते हैं यद्यपि प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश वेदांत तो शास्त्र से विज्ञेय ब्रह्म प्रतिपत्तव्य आत्मा है ज्ञेय ब्रह्म हाँ तो इसलिए वो कल्पित अंश कहा जाता है वहाँ जिसके बुद्धि में सांस वस्तु का ही संस्कार है उसे समझाने के लिए कहा गया कल्पना से आरोपित तो ब्रह्म के पाद है अंश है कल्पना है ऐसी कल्पना करके श्रुति समझा रही है और अंत में जा करके जैसे ही बार बार वेदांत का विचार करता रहेगा तो उसे फिर निष्कल ब्रह्म समझ में आएगा इस दृष्टि से पहले आरोपित तो अंश को स्वीकार करके कह रही है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच जैसे कहा जाता है ना वैसे अंशत्व का आरोप करके फिर यह बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वेदांत के द्वारा प्रतिपादित तो निरंस ब्रह्म का विचार का अभ्यास होता है तो फिर वो आरोपित सांसत्व धीरे धीरे निवृत्त होता है अभ्यास से और फिर बुद्धि में श्रवणादि की आवृत्ति करने वाले के निश्चित हो जाता है कि ब्रह्म निरंस ही है और जो अभी तक हमें अंश प्रतीत हो रहे थे वो औपाधिक अंश है कल्पित अंश है इस पर स्वयं प्रमाता की बुद्धि दृढ़ हो जाए तब निरांश ब्रह्म का तत्वसी वाक्य से अनुभव होता है और वो उसमें बुद्धि में वो ब्रह्म का निरंशत्व धारित करने के लिए जरूरी होता है मैं यानी बार बार वो निरंशत्व का अभ्यास वो निरंशत्व का अभ्यास करते करते आरोपित तो अंश की निवृत्ति होती है अभ्यास से श्रवणादि की आवृत्ति ये बताने बता रहे हैं भास्कर भगवान कि यद्यपि प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश कि अनुवाद किया कि जो गेय ब्रह्म है वह निरंश है वेदांती ब्रह्म को सावयो नहीं कह सकते निरवयो ही है तो भी कहते हैं तथापि अध्यारोपितम तस्मिन् बहुवसत्व तो निरंस ब्रह्म में बहु बहुअंशत्व अध्यारोपित है उसके अनेक अंशों की कल्पना है जैसे रस्सी में सर्पादि अनेक आरोपित तो रूप है ऐसे निरंस ब्रह्म में सांसत्व की कल्पना है तो आरोपितम तस्मिन तस्मिन निरंसे ब्रह्मणि, तो निरंस ब्रह्म में बहुवंस आरोपितम कैसे आरोपित है तो कहते हैं देहेंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनादि लक्षणम तो वो उसमें आरोपित जो सावय शरीर है उसका शरीर का आत्मा में अध्यारोप हुआ स्वरूप भी और तादात्म्य संबंध भी और अधिष्ठानभूत आत्मा का स्वरूप तो अध्यारोपित नहीं किंतु तादात्म्य संबंध आरोपित है देह में भी और देह सांस है तो आरोपित देह का सांसत्व धर्म वह उसके अधिष्ठान में आरोपित हुआ धर्म अध्यास हुआ तो इस प्रकार ऐसे इंद्रिया भी अनेक हैं, उन सब इंद्रियों का निरंश आत्मा में अध्यारोप हुआ तो उन अध्यारोपित इंद्रियों से आविद्यक तादात्म्य संसर्ग आत्मा का होने से इंद्रियों का अंसत्व इसमें आरोपित हुआ ये उपाधिगत अंशत्व को लेकर के यह आरोपित अंश वाला है सांस है तो देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना वेदनादि लक्षणम बहुअंशत्व का विशेषण है ये इन, देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना रूप बहुअंशत्व आत्मा में आरोपित है तत्र, तो जब आत्मा भी स्वतः निरंश होने पर भी आरोपित अंश वाला हो गया अध्यारोपित अंश वाला हो गया ना उसमें सांसत्व आ गया तो लोक में जैसे लौकिक सांस वस्तु का आवर्तन वस्तु विषयक इनका ध्यान ध्यान आदि का होता है तो अभ्यास से लौकिक सांस वस्तु के अभ्यास से कभी एक वस्तु का एक अंश निर्धारित होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है ऐसे जैसे होता है ऐसे जब आरोपित अंश वाला ब्रह्म होने से वेदांत के द्वारा प्रतिपादित उसका जो निरंत स्वरूप है उसका अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते करते कभी किसी अंशत्व की भ्रांति निवृत्त होती है कभी दूसरे अभ्यास से दूसरे अंशत्व की भ्रांति निवृत्त हुई तीसरे की निवृत्त हुई ऐसा हो जाता है इसके लिए आरोपित भ्रांति जो तत्पदार्थ के विषय में तम पदार्थ के विषय में है उसकी निवृत्ति के लिए अभ्यास आवश्यक है ये कह रहा है कि तत्र त्रेक अवधान एक अंशम अपोहति अपरेण इति युज्यते तो कहते हैं कि तत्र यानी तस्वीन सती स्वतः निरंस आत्मा में आरोपित अंशत्व होने पर तत्र अर्थ निकला सती, ये एक नवधान नी अभ्या एकम अंशम अपोहती एक भ्रांति निवृत्त होगी फिर दूसरे अवधान से अभ्यास से ध्यान अभ्यास से ध्यान अभ्यास तो आवृत्ति तो ध्यान का आवर्तन है ना तो एक आवृत्ति से एक अंशत्व की भ्रांति मिट गई दूसरे अंशत्व की तीसरे अंशत्व की ऐसे इसके लिए आवृत्ति सार्थक है एक और है कि एक न अंश न एकम अंशम अपोहती एके न एकम अंशम अपोहती अपरेण अपरम इति युज्यते तत्र क्रमवती प्रतिपत्ति इसलिए आत्मा के विषय में भी ये श्रवनादि साधनों की आवृत्ति पहले और फिर निरंस आत्मा का साक्षात्कार ये सिद्ध होता है ये यहां पर कहा गया अब पूर्व रूपम पूर्वरूप आत्म प्रतिपत्ते इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार टीकाकार भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना इसका अवतरण लिख रहा है यह अवतरण लिखने से पहले पूर्व वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार इसलिए वो वाक्य देखिए यद्यपि इस प्रतीक के बाद में यद्यपि इत्यादि वाक्य का अर्थ संक्षेप में बता रहे हैं। आरोपित अंश निराशा नमे मे दे देहो नेन्द्रियम अभ्यासो युक्त ये समाधान भाष्य का अर्थ हुआ तथापि इत्यादि का स्वतः निरंश आत्मा में आरोपित तो अंस की जो भ्रांति है उस आरोपित तो सांसत्व भ्रांति की निवृत्ति के लिए देह मैं नहीं हूं मेरा नहीं है मैं असंग हूं इंद्रिय मैं नहीं हूं इंद्रिया मेरी नहीं है इत्याकारक असंगता का अभ्यास आवश्यक है यह यहां पर बताया गया अब तत्व इत्यादि का अवतरण है वाक्या सती कथम अभ्यास, अभ्यास नियम प्रमाण ज्ञानस्य से अभ्यास अयोगा ज्ञान श्रवणि नियम अयोगाच इतता तत्व अब आक्षेप करने वाले ये आक्षेप करता है कि वाक्यार्थ ज्ञाने सति कथम अभ्यास नियम वाक्यार्थ ज्ञान जिसको हो गया वाक्यार्थ ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार साक्षात्कार और ये ज्ञान होने पर अभ्यास नियम यानी आवृत्ति नियम उस ज्ञाने के लिए कैसे लगाया जा सकता है आवृत्ति का नियम ज्ञाने के लिए नहीं बताया जा सकता इस प्रकार शंका हुई पूर्व पक्षी की और दूसरा एक हेतु बता रहे हैं इसमें इस शंका के इस अपनी प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं कि प्रमाण ज्ञानस्य अभ्यास अयोगाथ जो प्रमाण रूप ज्ञान होता है प्रमाण शब्द यहां पर प्रमा के लिए है तो प्रमात्मक जो ज्ञान होता है उसका अभ्यास नहीं होता वो प्रमात्मक ज्ञान तो प्रमा है तो वो अज्ञान को दूर करेगा ही उसके अभ्यास की जरूरत नहीं है और यहां पर आप अभ्यास करने के लिए कह रहे हो अभ्यास का नियम बता रहे हो पूर्व पक्षी की भ्रांति है कि ये सिद्धांति जिसको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ उसे ही अभ्यास का नियम बता रहे हैं ऐसे ऐसा भ्रम जिसके बुद्धि में है वो शंका कर रहा है लेकिन सिद्धांति बताएंगे साक्षात्कारवान के लिए तो ये आवृत्ति का नियम नहीं बताया जा रहा है साक्षात्कार उदय के पहले तत्वमसी वाक्य से साक्षात्कार जिसे होता है वह व्यक्ति है तत्त्वम पदार्थ शोधन ठीक ठीक करने वाला हो गया है जिसका उसे ही तत्वमसी वाक्य साक्षात्कार कराता है और तत्वमसी वाक्य से साक्षात्कार होने के बाद आवृत्ति नहीं बताई जा रही है आवृत्ति का फल तो क्या बताया है तत्त्वम पदार्थ शोधन के लिए आवृत्ति और तत्वम पदार्थ शोधन होने पर साक्षात्कार होता, होता। है प्रमाण ज्ञान होता है यहां प्रमाण ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार ये होता है आवृत्ति का जो नियम है आवृत्ति से तत्त्वम पदार्थ शोधन होने के बाद इसलिए जिसको तत्वशी वाक्य से साक्षात्कार हुआ सिद्धांती कहेंगे उसको हम आवृत्ति करनी चाहिए यह नहीं बता रहे ये सिद्धांती कहेंगे इसके लिए कह रहे हैं पहले पूर्वपक्षीय हेतु बता रहे हैं कि प्रमाण ज्ञानस्य अभ्यास अयोगात तत्वमसी रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ साक्षात्कारात्मक ज्ञान वो है प्रमाण ज्ञान उस, उसका अभ्यास का नियम नहीं होता एक हेतु और दूसरा ज्ञानीन श्रवनादि नियम अयोगा श्रवणादि तो ज्ञान के साधन है और श्रवणादि रूप साधनों का फल ज्ञान जिसको हो गया है उसको फिर श्रवणादि साधनों का कोई प्रयोजन नहीं है उसके लिए श्रवणादि का नियम नहीं किया जा सकता इसलिए ये आवृत्ति अनर्थक है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं हम जो ज्ञान होने के बाद श्रवणादि का आवर्तन नियम नहीं बता रहे हैं ज्ञान के पहले पदार्थ शोधन के लिए श्रवणादि के आवृत्ति का नियम बता रहे हैं ये श्रवणादि आवृत्ति नियम पहले हैं बाद में साक्षात्कार रूप ज्ञान है ये कहा जा रहा है तो इसके लिए वाक्य है कि तत्व पूर्व रूपम एव आत्म प्रतीत आत्म प्रतीति है वही टीका में जिसको प्रमाण ज्ञान कहा गया आत्म साक्षात्कार तत्वमसी वाक्यर्थ बोध और इस तत्वमसी वाक्यार्थ बोध से पहले ही पूर्वम एवं पूर्व में ही श्रवणादि आवृत्ति होती है त्वसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ तोम पदार्थ का निर्धारण करने के लिए तत्पदार्थ विषय तोम पदार्थ विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए श्रवणादि का नियम है ये कह रहे हैं कि तत्तु यानी श्रवणादि आवृत्ति आवर्तन तु तत्शब्द से लेना श्रवनादि आवर्तन ये जो श्रवणादि आवर्तन है अभ्यास है वह आत्म पूर्व रूपम एवं यानी आत्म से पहले ही होगा तत्त्वम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन होने तक होगा तत्त्वम पदार्थ का शोधन होने के बाद आवश्यक नहीं है ये कह रहा है तो फिर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है वो करता भी रहेगा तब भी आ, न तो कुछ दोष निवृत्त होना है करने से निवृत्त होने वाला दोस्त तो निवृत्त हो गया है वो भावी प्रतिबंध है प्रारब्धात्मक वो तो भोग करके ही शांत होना होता है इसलिए ये कहा जाता है उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है भावी प्रत, प्रतिबंध के निवृत्ति की तो प्रतीक्षा करेगा उसे कुछ साधन से निवृत्त नहीं किया जाता तो तत्व पूर्वरूपम एव आत्म प्रतीत अब ये इत्यादि का अवतरण है टीका में इस अवतरण को लिखने से पहले इस वाक्य का भी अर्थ टीकाकार करते हैं तत्तु इत्यादि का कि ज्ञान प्राक एवं श्रवनादि व्यापार नियमनम करियते तत्व पूर्व रूपम एवं आत्म प्रतीत इस वाक्य का अर्थ बताया कि ज्ञान से पहले ही श्रवणादि व्यापार का नियम है श्रवणादि की आवृत्ति ज्ञान होने से पहले है ज्ञान होने पर नहीं इसलिए यह नहीं कहा जा रहा है कि प्रमाण ज्ञान का अभ्यास करो तत्त्वमशी वाक्यार्थ ज्ञान का यह नहीं कह रहा है। जब तक आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार नहीं होता विपर्य आदि बैठे हुए बुद्धि में तब तक अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है उनकी निवृत्ति के लिए आगे हैं ये शाम इत्यादि का अवतरण अधिकम शंकितुम उक्तम अनुवदति एशाम पूर्व पक्षी सिद्धांत के द्वारा बताए गए अर्थ का अनुवाद करते हैं सिद्धांत के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद पूर्व पक्षी क्यों कर रहे हैं अधिकम शंकितुम कुछ अधिक शंका उनको करनी है इसलिए अनुवाद कर रहे हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति का अनुवाद करते हैं तो ये है ये शाम इत्यादि से अनुवाद किया जा रहा है और दो तीन पंक्ति से और सत्यम एवं युज्येत इत्यादि से वो अधिक शंका होगी पहले तीन पंक्ति तीन पंक्ति तक है एक प्रकार से अनुवाद ही चौथी पंक्ति में है वो अधिक शंका तो ये शाम पुनर्पुण मतीनाम ना जानसयपरी लक्षण पदार्थ विषय प्रतिबंधो अस्ति ते एव इति अस्त शक्व तत्मसी वाक्याम तवृत्ति एव सकद उत्पन्ना हि आत्म्रतिपत्ति इति नात्र कचित अभी अभ्युपगम्यते इतना अनुवाद है सिद्धांत के द्वारा मुक्त अर्थ का पूर्व पक्षी ने किया कि निपुणमति नाम निपुणमति है न कुशल बुद्धि वाले हैं कुशल बुद्धित्व है तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ त्व पदार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित बुद्धित्व जिनकी बुद्धि में तत्पदार्थ के विषय में त्वम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य नहीं है जैसा तत्पदार्थ त्व पदार्थ उपनिषदों के अवान्तर वाक्यों के द्वारा बताया गया है वैसा ही सुनिश्चित है जिनको उन्हें यहां पर निपुण मती कहा जा रहा है निपुण मती है तो निपुण मत नाम नाज्ञान संशय विपर्य लक्षणः पदार्थ विषय प्रतिबंधो अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ करिए ना ज्ञान में न है न तो अज्ञान संशय लक्षण में अज्ञान का अज्ञान संशय विपर्य का अर्थ है कि अज्ञान से जन्य जो संशय और विपर्य है वह तत्पदार्थ के विषय में तुम पदार्थ के विषय में अज्ञान जनित तो संशय विपर्य जिनके बुद्धि में नहीं है यही प्रतिबंधक है तत्वसी वाक्य सुनने पर भी अहम ब्रह्मास्म इत्याक साक्षात्कार का उदय नहीं होने देते पदार्थ विषयक संशय विपर्य बुद्धि में रहेंगे तो तत्वमसी वाक्य सुन भी लेगा तब भी तत्वमसी अर्थ का अनुभव नहीं होता इसलिए पदार्थ विषयक संशय विपर्य को कहा जाता है वो प्रतिबंध और ये प्रतिबंध जिनके बुद्धि में नहीं है ऐसे जो निपुण मति है उन्हें तो एक बार तत्वसी श्रवण से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है जो आभाक आवरण का निवर्तक है ये यहां पर कहा कि ये पुनर्निपुनमती ना ज्ञान संशय विपरे लक्षण पदार्थ विषयः प्रतिबंधो अस्ति ते एव के विषय ते तो वे समर्थ होते हैं ते किसमें समर्थ होते हैं तो वाक्या एक बार तत्वमसी वाक्य स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से उपदिष्ट हुआ और इन्होंने सुना तो उस वाक्यार्थ का अनुभव तत्वमसी वाक्यार्थ है अहम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्म ना पर ऐसा अनुभव करने में वे समर्थ होते हैं उन्हें इसका अनुभव हो जाता यहां प्रकार है तो ते शक्नुवंती सकृद उत्तम तत्मसी वाक्यथम अनुभवित आवृत्ति इष्टम इष्ट तो ऐसे लोगों के लिए तो जिनके बुद्धि में श्रवणादि आवृत्ति से निवर्त्य प्रतिबंध नहीं है पदार्थ विषय संशय विपर्य उन्हें पदार्थ विषयक संशय विपर्य का निवर्तक आवर्तन करना अनावश्यक है जरूरी नहीं है व्यर्थ है उनके लिए तो तान प्रति आनर्थक्यम इष्टम एवं उनके लिए उस अभ्यास का अनर्थक्य उचित ही है क्योंकि कहते हैं सकृत उत्पन्ना हि आत्म्रतिपत्ति अपि क्रमो अभ्युपग अभ्युपगम्यते उन्हें तो एक बार वाक्य सुनने से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो गया है आत्मप्रतिपत्ति हो गई है और वह एक बार उत्पन्न हुई तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्माष् आत्म प्रतिपत्ति क्या करती है उनके अविद्या की निवृत्ति करती है आत्मप्रतिपत्ति अविद्याम अविद्याम निवर्त का करता है आत्मप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति तत्वमसी वाक्य से श्रुत अहम ब्रह्मास्मी श्रुत तत्वी वाक्य से उत्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्माष्टमी नित्याक साक्षात्कार है जिसे आत्म कह रहे हैं। वह अभिद्याम निवर्त यानी अभानापादक आवरण की निवर्तक हो जाती है और अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया तो फिर जीव ब्रह्म ना पर तो हई है नित्य मुक्त दोनों भी है दो नहीं है वो एक ही है अद्वैत तो स्वतः सिद्ध है ना वो स्वतः सिद्ध अद्वैत जो है अभिव्यक्त हो जाता आवरण की निवृत्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है अर्थ बताते ही ये जो तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मासमी अनुभव है वो ज्ञान है उससे अतिमुच्च देहादि में आत्मभाव रूप जो अध्यास है उसका मूल जो आवानापादक आवरण है वह निवृत्त हुआ तो अध्यास भी हुआ तो अब कोई प्रतिबंध न होने से उन्हें तो नित्य मुक्त ब्रह्म भाव स्वयं ही स्फुरित होता है मय के रूप में उन्हें जिसको मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूं ऐसा निरंतर स्फुरन होता जा रहा है उन्हें फिर श्रवनादि आवृत्ति करने की आवश्यकता जरूरत है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उनके जीवन में तो श्रवनादि आवृत्ति का जो फल है अहम तत्वसी वाक्य से अहम ब्रह्मासमी ज्ञान और उसका भी फल समूल अध्यास की निवृत्ति वो हो चुका है उनके लिए आवृत्ति अनर्थक है ये स्ट ही है तो सकृत उत्पन्ना एवं आत्म प्रतिपत्ति अभिद्या इति नात्र कचित अपि क्रमो अभ्युपगम्य इसके लिए फिर कोई क्रम साक्षात्कार के पहले भी उन्हें आवर्तन की का नियम नहीं बताया जा सकता इसलिए कि तत्त्वम पदार्थ शोधन हो चुका है ये हुआ यहां तक अनुवाद किया पूर्व पक्षी ने ये सिद्धांत है अब वो कहते हैं ये शब्द जो आप बता रहे हो ये सुनने में भी बहुत तो अच्छा लग रहा है पूर्व पक्षी कारण लेकिन ऐसा कोई इस संसार में व्यक्ति हो निपुणमति जिसे एक बार तत्त्वमसी वाक्य सुना अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ और निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म मय के रूप में स्फूरित हो रहा है और फिर कभी भी जीवन में दुखीता की अनुभूति नहीं हो रही है ऐसा कोई व्यक्ति उदाहरण के रूप में हो तब तो ये सब कहना ठीक है लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है पूर्व पक्षी कहते हैं अधिक शंका करने जा रहे हैं सत्यम एवं इत्यादि से इसलिए टीकाकार सत्यम एवं का उत्तरण लिखते हैं अधिकम शंकते सत्यमिति इति जिस अधिक शंका को उत्थापित करने के लिए अनुवाद हुआ उस अधिक शंका का यहां पर उपस्थापन किया जा रहा है सत्यम इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं